So, Santo Magen Bayaman Mera talks on the song "Sapere Sapere" given at Osho Commune International, Pune, India. Discourse number seven. मन रे करू संतोष मन रे करु संतोष शनि कृष्णा तपति मितय युग जुग, जुग के दुख पावे नहीं देही मन रे करूँ संतोष शनि मिल्या सु त्याग माही जे सुर जा गया अधिक नहीं आवे फिर फेर सारुनाहि राम रचा सोई पावे हे मन करू संतोष स्नेही बाछ सरग सर्ग नहीं पाचे आर पताल न जाए ऐसे जानी मनोरथ में तू समझी सुखी रहूं भाई मन रे करू संतोष शनि रे मन मानी सिख सतगुरु की हृदय धरी विश्वास जन रजब यू जानी भजन करूँ जन रजब यू जानी भजन करूँ गोविंद है घर वासा मन रे करो संतोष स्ने मन रे हे करो संतोष स्ने हरि नाम मैं नहीं ली हरी नाम मैं नहीं लीना हरी नाम मैं नहीं लीना पाँच सखी पा चूद सीखे ले मन मस भीना कौन कुमति लागी मन मेरे प्रेम आकार जी न देखी सुरझी नहीं जानू विषम विषय रस रसपीना कहिए कथा कौन विधि अपनी बहु बहुबैर मन थी न हरिण नहीं लीना आत्म राम शनि अपने सो सुपन नहीं चीन आन अर अंतरी पग पग भया अधीना हरी नाम मैं नहीं लीला जनरा जब क्यों मिले सतपूरु जगत माही देना हरी नाम मैं नहीं हरी नाम मैं नहीं ली झांझनू झनन झनन दूध से पाओ को गुदगुदाती है गुनगुनाती रहे कांच की चूड़िया हर कलाई नए गीत गाती रहे हर जवानी सदा मुस्कुराती रहे गाँव से दूर खेतों के उस पार वह साफ सफाक चश्मा उबलता रहे शोक पनिहारियों का हसीन जमघटा गाघरे ले राहों पे चलता रहे हुन मंजर के सांचे में ढलता रहे गर्मियों की कड़कती हुई धूप में झूमकर कर पेड़ साये लुटाते रहे ठंडी ठंडी हवाएं पाले हुए मस्त झोंके शराबे पिलाते रहे नींद बनकर नजर में समाते रहे चौदहवीं रात के चांद की चांदनी खेतों पर हमेशा बिखरती रहे ऊँगते रह गुजारों में फैले हुए हर उजाले की रंगत निखरती रहे नर्म ख्वाबों की गंगा उभरती रहे ईद का दिन यूं ही रोज आता रहे ढोलकों पर यूं ही थाप पड़ती रहे मंछली लड़कियों में हंसी खेल पर नित नए ढप से बनती बिगड़ती रहे कोई माने तो कोई अकड़ती रहे शहर से लौटकर आने वाले जवान गांव में जौक दर जौक आते रहें अपनी अपनी दुल्हन के लिए नित नई सोने चांदी की सौगात लाते रहें जिंदगी के महल जगमगाते रहें नुकई झांझनों झनझनन जन झनन दूध से पाँव को गुदगुदाती है गुन, गुनाती रहें कांच की चूड़ियां, हर कलाई नए गीत गाती रहे हर जवानी सदा मुस्कुराती रहे ऐसा मनुष्य चाहता है पर होता नहीं ऐसा मनुष्य चाहता है पर हो नहीं सकता जिंदगी मौत के बीच जिंदगी का छोटा सा दिया तूफानों के बीच टिमटिमा रहा है यहां ना तो थिरता हो सकती है न आनंद हो सकता है यह असंभव है मन आकांक्षा करता है मन बड़े सपने समझोता है लेकिन सब सपने टूट जाते हैं। सपने टूटने को ही बनते हैं। प्यारे सपनों के गीत गाते रहो गीतों से मन को उलझाते रहो गीतों से मन को समझाते रहो सांत्वना के खूब खूब खुँ जाल रच लो मगर मौत आती और सब तोड़ जाती दो ही तरह के लोग हैं पृथ्वी पर एक जो मौत को झुटलाते रहते और सपनों में अपने को उलझाते रहते दूसरे जो मौत को देख लेते भरा कि आती है आती ही होगी आ ही गई है और मौत की उस चोट में ही सपनों से जाग जाती सपनों से जो जाग जाए वही सत्य को अनुभव कर पाता है सपनों में जो सोया रहे वह अंधे की भांति जीता है नाच रहे हैं अंधे इंसान पैरों में जंजीरें डाले जंजीरें टूटती नहीं तुम्हारे नाच से जंजीरें टूटती है आंख से और जंजीरें टूट जाएं तो फिर एक और ही तरह का नाच है जंजीरण टूट जाएं तो फिर तुम्हारे भीतर परमात्मा नाचता है तुम नहीं और जंजीर एक ही है तुम्हारी आंख का बंद होना जंजीर है आंख खोलो आज के सूत्र आंख खोलने की दिशा में बड़े मूल्य के उपाय बन सकते एक एक शब्द को हृदय में लेना मनरे करु संतोष सीधे सादे शब्द हैं सीधे सादे आदमी रज्जब के हैं किसी पंडित के नहीं किसी शब्दों के धनी के नहीं आत्मा के धनी के और ख्याल रखना आत्मा के धनी सीधे साफ शब्दों में बोलते हैं शब्दों में रस नहीं है उन्हें जो कहना है उसके लिए शब्दों का केवल उपयोग कर लेते रज्जब कोई कवि नहीं यद्यपि कविता की है और प्यारी की लेकिन गौण है वह बात कवि तो केवल शब्दों को जमाता है कवि के पास देने को शायद ही कुछ है लेकिन शब्दों का एक तिलिस्म खड़ा करता है शब्दों का मालिक है शब्दों का कुशल कलाकार है शब्दों में खूब रंग भरता है शब्द में मनमोहक हो जाते लेकिन कवि की जिंदगी तो सुनी की सुनी होती है कवि की जिंदगी में तो कहीं फूल नहीं खिलते उसके फूल सिर्फ कविताओं में खिलते रज्जब कवि नहीं है रज्जब तो आंख वाले आदमी है कविता तो गौण है मस्ती से निकल आई है सहज निकल आई है उसे बनाया भी नहीं इसलिए शब्द तो सीधे सादे होंगे और अक्सर ऐसा हो जाता है कि सीधे सादे शब्दों के कारण ही हम चूक जाते लगता है ये तो हम समझ ही गए अब इसमें क्या बात समझाने की मन रे कर संतोष सने ही ये तो हम दो है खुद ही संतोषी सदा सुखी ये तो हम सब जानते ही हैं मगर जानते कहां है सुना है पकड़ भी लिया है तोतों की तरह दोहरा भी लेते मगर जानते कहा ये हमारे अनुभव की संपदा नहीं ये हमारा धन नहीं यही हमारा धन होता तो हमारे जीवन की रौनक और होती गरिमा और होती झंझीरा न होती नृत्य होता आंखों में अंधेरा न होता रोशनी नाचती ये सारा आकाश तुम्हारा आंगन होता ये सारा अस्तित्व अपने रहस्यों को तुम पर लुटा था लेकिन वह तो नहीं हो रहा है टटोल रहे हैं अंधेरी की तरह अंधे गुफाओं में जिनको हम जीवन कह रहे हैं अंधे संबंधों में जिनको हम प्रेम कहते हैं टिटोल रहे हैं। तलाश चल रही हाथ कभी कुछ लगता नहीं फिर भी टटोल जारी रहती हाथ कभी कुछ लगेगा भी नहीं लेकिन हाथ ना भी लगे तो भी क्या करें टटोलना तो जारी रखना ही पड़ेगा एक मजबूरी है टटोलने में कम से कम एक आशा बनी रहती है कि आज नहीं तो कल मिलेगा कल नहीं तो पर मिले, मिलेगा उलझे तो रहते हैं कम से कम व्यस्तता तो बनी रहती तुम्हारा सारा जीवन का तुम्हारी तथा कथित व्यस्तता का ही एक आयोजन आदमी व्यस्त रहता है तो भूला रहता है आदमी खाली होता है तो याद आने लगती कि मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां क्यों हूं किस लिए हूं मेरा गंतव्य क्या है मुझे कहा होना था मैं किस कीचड़ में पड़ गया कमल बनने आया था अब कीचड़ में ही दबा रह गया झकझोरने वाले प्रश्न उठने लगते उनसे बचने का एक ही उपाय है उलझा लो अपने को कहीं भी काम में लगा दो अपने को काम से एक झूठी प्रतिति बनी रहती कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कुछ ना कभी हुआ है यहां ना कुछ कभी यहां होगा मगर होने की भ्रांति बनी रहती कर तो रहे हैं दौड़ तो रहे हैं भाग तो रहे हैं लड़ तो रहे हैं और क्या करें सब तो दांव पर लगा रहे हैं आज नहीं कल कल नहीं परसों होगा देर है अंधेर तो नहीं है ऐसे अपने को समझाते और सब प्यारे शब्द हमें याद हो गए उन प्यारे शब्दों को हमने याद करके ही मार डाला है उनकी हत्या कर दी समझो मनरे करु संतोष सनेह। रज्जब कहते हैं दोस्त तो दुनिया में एक है प्रेमी तो दुनिया में एक है अगर प्रेम ही करना हो तो उसी से कर लेना उसका नाम संतोष है संतोष से प्रेम कर लेंगे तो क्या होगा हमने तो नाते असंतोष से जोड़े हमने तो विवाह असंतोष से रचाया है हमने तो हाथ नहात डाल दिए हैं असंतोष के फिर तड़फ रहे फिर रो रहे हैं फिर गिड़गड़ा रहे मगर दोस्ती नहीं छोड़ते, जितने गिड़गड़ाते हैं उतनी दोस्ती मजबूत करते चले जाते इस सीधे से सत्य को देखो असंतोष से दोस्ती जो बनाएगा वो कैसे सुखी हो सकता है इतना सीधा सा गणित भी दिखाई नहीं पड़ता। असंतोष की कला क्या है जो है असंतोष कहता है उसमें क्या रखा असंतोष कहता है जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें सार है जो तुम्हारे पास है निस्सार है इसलिए जो नहीं है उसे पाने में लगो तो मजा पाओगे तो आनंद पाओगे लेकिन ये सूत्र तो ऐसा हुआ आत्मघाती सूत्र है यह जैसे ही तुम उसे पालोगे वो व्यर्थ हो जाएगा संतोष का तर्क समझो असंतोष की व्यवस्था समझो असंतोष की व्यवस्था यह है कि जो मिल गया वही व्यर्थ हो जाता है सार्थकता तभी तक मालूम होती जब तक मिले नहीं जिस स्त्री को तुम चाहते थे जब तक मिले ना तब तक बड़ी सुंदर मिल जाए सब सौंदर्य तिरोहित जिस मकान को तुम चाहते थे कितनी रात सोए नहीं थे कैसे कैसे सपने समझाए थे फिर मिल गया और बात व्यर्थ हो गई जो भी हाथ में आ जाता है हाथ में आते ही व्यर्थ हो जाता है। इस असंतोष को तुम दोस्त कहोगे यही तो तुम्हारा दुश्मन है। ये तुम्हें दौड़ाता है सिर्फ दौड़ाता है और जब भी कुछ मिल जाता है मिलते ही उसे व्यर्थ कर देता है सिर्फ दौड़ाने लगता है ये दौड़ाता रहा जन्मो जन्मो से तुम्हें वो जो चौरासी कोटियों में तुम दौड़े हो असंतोष की दोस्ती के कारण दौड़े दस हजार रुपये पास में है क्या है मेरे पास कुछ भी तो नहीं लाख हो जाएं तो कुछ होगा लाख होते ही तुम्हारा असंतोष तुम्हारा मित्र तुम्हारा साझीदार कहेगा लाख में क्या होता है जरा चारों तरफ देखो लोगों ने दस लाख बना लिए अरे मूर्ख तू लाख में ही बैठा है अब लाख की कीमत ही क्या रही अब गए दिन लाखों के अब दिन करोड़ों के करोड़ बना तो कुछ होगा तुम सोचते हो करोड़ हो जाएगा तुम्हारे पास तो कुछ होगा कुछ भी नहीं होगा यही असंतोष तुम्हारा साथी वहां भी मौजूद रहेगा करोड़ होते होते होते होते काफी समय बीतेगा दौड़ होगी जीवन गमाया जाएगा और जब पहुंच जाओगे तो यही असंतोष कहेगा कि करोड़ भी कोई बात है अरबपति है दुनिया में आगे देख ठहरना नहीं अरबपति होना और ऐसे ही दौड़ाता रहेगा जो नहीं है उसमें रस पैदा करवाता रहेगा और जो है उसमें विरस पैदा करवा देगा जो है वो होने के कारण ही अर्थहीन और जो नहीं है वो न होने के कारण ही सार्थक तभी तो दौड़ जारी रहती नहीं तो दौड़ ही मर जाए संतोष से जिसने दोस्ती बांधी उसकी दौड़ ही गई उसकी आपदापी समाप्त हो जाती संतोष का सूत्र उल्टा है संतोष कहता है जो है वही सार्थक है जो नहीं है उसमें क्या रखा है जो अपने पास है वही धन्य भाग है और जो अपने पास नहीं है कुछ भी नहीं है संतोष से जिसने दोस्ती बांध ली वह अगर सुखी ना होगा तो क्या होगा और असंतोष से जिसने दोस्ती बांधी अगर वो दुखी ना होगा तो क्या होगा असंतोष की सहज निष्पत्ति दुख है। अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो असंतोष में जीने वाला मन ही नर्क में जीता है संतोष में जीने वाला मन स्वर्ग में जीता है जिसने संतोष बना लिया स्वर्ग बना लिया स्वर्ग और नर्क भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है कहीं भूगोल में नहीं है किसी नक्शे में नहीं मिलेंगी मनोदशाएं मनोवैज्ञानिक संतोषी आदमी में तुम स्वर्ग पाओगे उसके पास तुम्हें स्वर्ग के फूल खिलते मिलेंगे उसके पास तुम्हें स्वर्ग की आभा मिलेगी धूल में भी बैठा होगा तो तुम उसे महल में पाओगे क्योंकि धूल को भी महल बनाने की कला उसके पास है किमिया उसके पास है संतोषी आदमी के हाथ में जादू है रूखी रोटी खाएगा तो ऐसे कि सम्राट भी ईर्षालू हो जाए नंगा भी चलेगा रास्ते पर तो ऐसे कि सम्राटों की बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं ही पड़ जाएं। देखा नहीं महावीर को नग्न चलते हुए रास्तों पर देखा नहीं महावीर के चरणों में सम्राटों को झुकते हुए क्या था इस आदमी के पास लंगोटी भी ना थी मगर एक मस्ती थी मस्ती कहां से आई थी इस मस्ती का खजाना कहां मिला था संतोष से दोस्ती बांध ली थी और यह सम्राटों को क्यों झुकना पड़ रहा था महावीर के सामने जिनके पास सब था असंतोष से दोस्ती थी सोचते थे कि शायद सम्राट हो के तो मिला नहीं अब फकीर होके मिल जाए चलो फकीर के चरणों में बैठे यह भी असंतोष की ही दौड़ है संसार में नहीं मिला तो चलो अब हिमालय पर चले जाएं ये भी असंतोष का नया कदम ध्यान रखना सन्यास अगर असंतोष से ही उठता हो तो गलत होगा अगर संतोष से उठता होगा तो सम्यक होगा और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा भगोड़ा सन्यासी असंतोष से ही सन्यासी असंतोष से कोई सन्यासी है मतलब अभी भी संसारी है बाजार में रह के देख लिया नहीं पाया असंतोष ने कहा बाजार में क्या रखा है पागल असंतोष समझ लेना असंतोष सब तरह की भाषाएं जानता है आध्यात्मिक भाषा भी जानता है असंतोष बड़ा कुशल है उसने देखा तुम्हें कि अब तुम बाजार से उबे जा रहे हो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक ही है बाजार में रखा क्या है और मजा ये की यही असंतोष जिंदगी भर तुमसे कहता रहा कि बाजार में सब रखा है तुम्हारा अंधापन अद्भुत है पहले भी इसकी माने चले गए अब भी इसकी मान लेते हूं यही कहता था बाजार में सब रखा है धन में सब रखा है पद प्रतिष्ठा में इसके पहले कि ये देखता है कि हवा बदलने लगी अब तुम चौंकने लगे अब तुम जागने लगे थोड़े ये कहता है यहां क्या रखा है पागल मैं तो पहले से कहता यही होता तो त्यागी तपिस्वी जंगल जाते असली चीज जंगल में जंगल में मंगल चल जंगल छोड़ छोड़ पत्नी छोड़ घर गर्द, घर द्वार और तुम सोचते हो बड़े सन्यास की आकांक्षा उठ रही तुम्हें असंतोष ने फिर धोखा दिया अभी तुम्हें जंगल में बिठा देगा अब वहां भी थोड़े दिन बैठ के तुम पाओगे कुछ नहीं मिल रहा और यही असंतोष तुमसे कहेगा पहले ही कहा था जंगल में मंगल ये सब फिजूल की बकवास अपने घर लौट चलो जो है वही संसार में थोड़ी और चेष्टा करते तो मिल जाता दो चार कदम चलने की बात थी मंजिल के करीब आके आ गए मूड़ हो ना समझ हो जो पीछे रह जाए देखो मजा कर रहे और तुम यहां बैठे गुफा में क्या कर रहे हो मगर तुम्हारा अंधपन ऐसा है कि तुम असंतोष से कभी पूछते ही नहीं कि तू पहले ये कहता था अब तू ये कहता है तू बदलता जाता है नहीं दोस्ती गहरी दोस्त पर भरोसा होता है भरोसे का नाम ही तो दोस्ती रज्जब कहते हैं ये दोस्ती छोड़ो इसने तुम्हें जन्मों जन्मों भटकाया है नरकों की यात्रा करवाई है दुख से और महादुख में ले गया ये दोस्ती छोड़ो अब एक नई दोस्ती बनाओ संतोष दोस्ती बनाओ मंदरे करु संतोष सनोही सनेही प्यारे संतोष को पकड़ो संतोष से प्रेम लगाओ संतोष से भावर पाड़ो असंतोष के साथ रह के बहुत देख लिया कुछ भी ना पाया अब तो चेतो संतोष का मतलब होता है जो है धन्य मेरा भाग असंतोष कहता है इतना ही और होना चाहिए मैं अभागा संतोष कहता है जो है धन्य मेरा भाग इससे भी कम हो सकता था जो है इतना भी क्या कम है इतना भी होना ही चाहिए इसकी कोई अनिवार्यता थोड़ी है ये भी परमात्मा की देन है। मैं अनुग्रहित हूं बस इस अनुग्रह की भाषा नहीं जीवन का रूपांतरण हो जाता है तब तुम जहां हो अचानक पाते हो वहीं स्वर्ग की धुन बजने लगी बज भी रही थी सिर्फ तुम्हारे असंतोष के कारण सुनाई नहीं पड़ती थी तुम्हारे आसपास देवदूत निरंतर मौजूद थे मगर असंतोष से भरी आंखें देख नहीं पाती थी तुम सदा से ही इसके हकदार और मालिक थे मगर असंतोष की दोस्ती तुम्हें बहुत दूर ले गई अपने से दूर ले गई संतोष तुम्हें अपने पास ले आता क्यों क्योंकि असंतोष की प्रक्रिया में दूर जाना जरूरी है असंतोष तुम्हारी आंखों को दूर और दूर रखता है वो कहता है वहां चलो चांद पर चलो भविष्य में आगे और आगे आज थोड़ी मिलने वाला है सुख कल मिलेगा सुख असंतोष कहता है कल ज्यादा दूर थोड़ी है थोड़ा ही चार कदम की यात्रा और और कल कभी आता नहीं और कल भी असंतोष यही कहेगा कि थोड़ा और थोड़ा और चले चलो चले चलो असंतोष धीरज बनाया जाता है और अतृप्ति को जगाया जाता है चलाए रखता है चलाए रखता है दौड़ाता है और जिस दिन तुम गिरते हो तो कब्र में ही पहुंचते हो और कहीं नहीं पहुंचते संतोष कहता है वहां नहीं यहां कल नहीं अभी इस क्षण सब है संतोष से दोस्ती बांधते ही इस क्षण के अतिरिक्त समय का और कोई अर्थ नहीं रह जाता यही क्षण सारा अस्तित्व तो हो जाता है हो जाने तो इसी क्षण को सारा अस्तित्व चलो थोड़ी देर को सही मेरे साथ इस क्षण संतोष से दोस्ती बांध लो ये हवाओं में लहराते हुए वृक्ष ये सन्नाटा है ये मेरा होना तुम्हारा होना यह आमना सामना ये इस क्षण में जो घट रहा है इसके पार मत देखो बस इसी में आंखें गड़ाओ, और तुम अचानक पाओगे तुम किसी सुख के स्रोत के करीब आने लगे अचानक भीतर से एक शांति उमगेगी और तुम्हें घेर लेगी चुक जाओगे तुम इससे फिर क्योंकि असंतोष इतनी जल्दी दोस्ती नहीं छोड़ देगा दोस्ती बनानी आसान छोड़नी बहुत मुश्किल होती है विवाह करने बहुत आसान तलाक में अदालत में बड़ी झंझटें देती फिर पकड़ लेगा फिर असंतुष्ट फिर दुखी फिर चिंतित फिर आतुर भविष्य के लिए। लेकिन जब भी तुम अवसर दोगे संतोष को क्षण भर को ही सही संतोष से नाता बांधोगे उसी क्षण तुम पाओगे बरखा हो जाती अनंत की ये ही क्षण ध्यान के क्षण है और इन्हीं क्षणों के राज को जिसने समझ लिया वो समाधि को उपलब्ध हो जाएगा समाधि का क्या अर्थ है संतोष से दोस्ती फिर हो गई अडिग हो गई असंतोष के हमले बंद हो गए समाधि शब्द को देखते हो उसी धातु से बना है जिससे समाधान समाधान का अर्थ होता है अब कोई असमाधान नहीं है चित्त में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसी कोई चिंता नहीं है चित्त में अब कोई समस्या नहीं है चित्त में अब तो जैसा है वैसा है जो का क्यों ठहराया मनरे करु संतोष नहीं तो घूमोगे बेखारी बने बने बन जाओ सम्राट जब्त भी कब तक हो सकता है सब्र की भी एक हद होती है फल भर न पाने वाला कब तक अपना रोग छिपाए वही आवारा शायर साझको प्यार किया था नगर नगर में घूम रहा है अरमानों की लाश उठाए सब घूम रहे हैं अरमानों की लाश उठाए तुमने कहानी सुनी है न पार्वती की मृत्यु हो गई और शिव पार्वती की लाश को लेकर देशभर में घूमने लगे इस आशा में कि कभी फिर जग जाएगी इस आशा में कि किसी पुण्य तीर्थ में कोई चमत्कार हो जाएगा इस आशा में कि मैं मृत्यु से हारूंगा नहीं जीवन पर भरोसा रखूंगा पार्वती की लाश को लिए शिव घूमते हैं सारे देश में कथा प्यारी कथा सांकेतिक अंग अंग पार्वती के सड़ते जाते हैं और गिरते जाते हैं मगर शिव की आशा नहीं गिरती तुम सब भी लाशें लिए घूम रहे हो तुम्हारे अरमानों की लाश तुम्हारे सपनों की लाश तुम्हारी आकांक्षाओं की लाश कितनी लाशें लिए तुम घूम रहे हो और लाशें सड़ती हैं दुर्गंध भी दे रही हैं उनके अंग अंग भी गिरते जाते हैं मगर तुम है कि जागते नहीं तुम पुरानी लाशें तो ढो ही रहे हो तुम फिर नए लाशों के आयोजन कर रहे हो नए अरमान नए वासनाओं के जाल निर्मित रहे मरने के पहले तुम अपने को कितनी लाशों से नहीं घेर लोगे संतोष से दोस्ती करो उस दोस्ती से होते ही सारी लाशों से छुटकारा हो जाता है संतोष से दोस्ती होते ही अतीत से छुटकारा हो जाता है भविष्य से छुटकारा हो जाता है वर्तमान ही सब कुछ हो जाता है ख्याल करो अतीत की इतनी याद क्यों आती इसीलिए कि भविष्य से अभी लगाव है तुम थोड़ा चौंकोगे अतीत भविष्य का ऐसा क्या लेना देना गहरा लेना देना है अतीत से लगाव है क्योंकि अतीत मिला कुछ नहीं उसमें सिर्फ घाव ही घाव है और उन्हीं घावों के लिए तुम भविष्य में मलम खोज रहे हो दोनों जुड़े घावों को उकसाना पड़ेगा तो ही तो मलहम की तलाश जारी रहेगी तुम्हारा भविष्य क्या है तुम्हारे अतीत की आकांक्षाओं का ही प्रक्षेपण है और इन दोनों के बीच में तुम चूके जा रहे हो इन दोनों के बीच में है क्षण वर्तमान का वही वास्तविक क्षण है वही असली है अतीत स्मृति है भविष्य कल्पना है वर्तमान सत्य है लेकिन स्मृतियों कल्पना के बीच में सत्य को झुटलाया जा रहा है छोड़ो अतिश्य नाता छोड़ो भविष्य नाथा हो रहो इसी क्षण के एक रस हो जाओ इसी क्षण से तन में हो जाओ इसी क्षण में यही तो ध्यान की परिभाषा है यही प्रेम की परिभाषा है जब अतीत और भविष्य मिट जाता है तो तुम जिस घड़ी में होते हो अगर अकेले हो तो ध्यान अगर उस घड़ी में किसी का संग साथ है तो प्रेम मगर दोनों का स्वाद एक है। वर्तमान है दोनों का स्वाद मनरे करु संतोष स्नेही तृष्णा तपती मिटे जुग-जुग की दुख पावे नहीं दे संतोष दोस्ती हो जाए तृष्णा तो तृप्त हो जाए प्यास बुझ जाए भूख भर जाए तृष्णा तपकी मिटे जुग जुग की और यह तृष्णा कोई नई नहीं, नहीं। जुग, जुग की है कालीन, मगर एक क्षण में मिट जाती संतुष्ट दोस्ती हुई कि मिट गई संतोष दोस्ती साधुता का आधार है का आधार है दुख पावे नहीं दे और खूब तुमने दुख दे लिए हैं अपनी आत्मा को और व्यर्थ दिए हैं दुख हकदार तो सुखों के थे मालकियत तो थी तुम्हारी भूलों के लिए लेकिन कांटे चुनते रहे हो और अब भी नहीं मानते अब भी नहीं जागते एक असंतोष मिट नहीं पाता कि तुम दस नए निर्मित कर लेते हो फिर चले दौड़े भागना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र ढंग हो गया है तुम रुकना ही भूल गए रुको ठहरो परमात्मा यही अभी इसी क्षण न दूर आकाश में न कहीं वैकुंठ में न किसी मोक्ष में संतोष में मिल्सुत्याग महिंजे सृज्या गया अधिक नहीं आवे ध्यान दो इस सूत्र पर विरोधाभासी सूत्र है लेकिन सत्य अक्सर विरोधाभासी होता है जीसस का प्रसिद्ध वचन है जो बचाएंगे गमा देंगे जो गमाने को राजी है उनका बच जाएगा उल्टा गणित मालूम होता है उल्टा इसीलिए मालूम होता है कि हम जिस तरह की जिंदगी जिए हैं अब तक वही उल्टी रही है अब उसको सीधा करना उल्टा मालूम होता है मिल्सुत्याग महिजे सरज्या रज्जब कहते हैं परमात्मा ने जो दिया है उसको वही भोग सके जिन्होंने उस पर पकड़ नहीं रखी जिन्होंने उस पर मुट्ठी नहीं बांधी याद करो उपनिषित का वचन तेन तक्तेन देन था उन्होंने ही भोगा जिन्होंने त्यागा अनूठा वचन इस एक वचन में सारे शास्त्रों का सार आ गया है वही भोगना जानते हैं जो पकड़ने से मुक्त है पकड़ने वाला भोग ही नहीं पाता तुम देखते ना कृपण को कंजूस को वो गरीब से भी ज्यादा गरीब होता है और ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं मगर वो पकड़ कर बैठा है तुमने कहानियां सुनी ना कि कृपण मर जाते तो अपने गड़े धन पर सांप होकर बैठ जाते जिंदगी भी में वो यही किए थे सांप होकर बैठे थे पहरे ही देते रहे थे मर के भी यही करेंगे कहानियों में सार है क्योंकि जिंदगी भर जो किया है उसका अभ्यास ऐसा हो जाता है कि मर के कुछ अन्यथा करोगे कैसे एक विशेषज्ञ मरा विशेषज्ञ था कुशलता का इफिशियंसी एक्सपर्ट था काम ही उसका यही था कि दफ्तर में जहां चार आदमी है वहां एक से काम चलवा देना जो काम दो घंटे में होता है वो पंद्रह मिनट में करवा देना उसकी बड़ी ख्याति थी वो मरा कहते हैं जब उसकी अर्थी उठाई गई तो उसने ढक्कन खोला और बोला कि ये क्या हो रहा है चार आदमियों की क्या जरूरत है दो चाक लगा दो एक ही आदमी से मरघट पहुंचना हो जाए। बात ठीक मालूम पड़ती जिंदगी भर यही काम किया था कम आदमियों से कैसे ज्यादा काम लेना मरते वक्त भी कैसे भूल जाएगा मर के भी कैसे भूल जाएगा उसके प्राण छटपटा आ जाए होंगे जब देखा होगा कि चार आदमी अर्थी उठा रहे ये तो एक से ही हो सकता है सिर्फ दो चक्के लगाने की जरूरत है इसलिए चार आदमियों का श्रम व्यर्थ करना कहानियां ठीक ही कहती हैं कि कृपण मरता है तो सांपों के बैठ जाते जिंदगी भर यही तो अभ्यास किया था उसने भोगा कब धन था तो भी भोगा कहा रक्षा करता रहा धनी इस दुनिया में बहुत कम है रखवाले है कोई दूसरे के धन की रखवाली करते हैं कुछ अपने धन की रखवाली करते मगर रखवाली तो रखवाली है फर्क क्या पड़ता है मिलिया सुत्याग महिजे सृज्या परमात्मा ने जो रचा है वो उन्हीं को मिला है जिन्होंने त्याग की कला जानी त्याग की कला क्या है संतोष दोस्ती त्याग की कला है ऐसी परिभाषा किसी ने और ने नहीं की साफ साफ रज्जब ने बिल्कुल गणित का सूत्र दे दिया त्याग की परिभाषा संतोष तुम थोड़े चौंकोगे क्योंकि तुमने तो त्याग भी किया है तो असंतोष के कारण किया है कोई आदमी सब छोड़कर चला जाता है वो कहता है छोड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग कैसे मिलेगा स्वर्ग पाने की आशा में संसार छोड़ रहा है ये त्याग नहीं है यह भोग की प्रबल वासना है इस पत्नी को छोड़ रहा है कि स्वर्ग में हुए मिलेंगी सुंदर अपसराए मिलेंगी सपने देख रहा है यहां शराब नहीं पीता स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते हैं वहां दिल खोल के पिएगा यहां यहां जो जो भोग छुड़वाने को धर्मशास्त्र कहते उन्हीं उन्हीं भोगों की व्यवस्था उन्होंने स्वर्ग में की ये धर्मशास्त्र भी अद्भुत है जब यहीं छुड़वाना है तो फिर वहां इंतजाम क्या करवाना है? और अगर वहां इंतजाम ही होना है तो उमर खयाम ठीक कहता है कि फिर अभ्यास यहां करने दो नहीं तो अभ्यास ही नहीं होगा तुम कहते हो स्वर्ग में चश्मे बहते हैं सर और यहाँ शराब का अभ्यास ना किया तो पिएगा कौन तुम कहते हो वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां और यहाँ स्त्रियों से बचने का उपदेश दिया जा रहा है तो फिर उनको भोगेगा कौन उमर खयाम की बात में तर्क मालूम पड़ता है मजाक वो ठीक कर रहा है वो तुम्हारे त्यागियों की मजाक कर रहा है वो कह रहा है ये त्यागी इत्यादि नहीं ये सब झूठी बकवास है त्याग के नाम पर भी भोग की आकांक्षा है और कुछ ज्यादा पानी की इच्छा है ये सौदा है व्यवसाय है त्याग नहीं शास्त्र कहते गंगा के किनारे अगर एक रुपया दान दो तो स्वर्ग में एक करोड़ गुना मिलता है मगर ये कौन सा त्याग हुआ और एक रुपए में एक करोड़ गुना तो लॉटरी सरकारें ही नहीं खिला रही भगवान भी खिला रहा है लाटरी हो गई आसान है कि स्वर्ग में करोड़ गुना मिलेगा मगर यह आशा असंतोष है यह वासना असंतोष है यह त्याग नहीं है यह छोटा त्याग है बड़े भोग के लिए रज्जत कहते हैं मिल्स्याग मे सरज्या लेकिन भोगा उन लोगों ने हैं। जो त्याग की असली कला जानते हैं त्याग की असली कला क्या है आज सब कुछ है जो है उसमें परम आनंद कल है ही नहीं कल के लिए बचाना क्या है जब कल है ही नहीं कल के लिए इकट्ठा क्या करना है जब कल है ही नहीं कल के लिए पकड़ना क्या है जब कल है ही नहीं मोहम्मद रोज रात सोने के पहले अपनी पत्नी को कहते थे जो भी दिन में इकट्ठा हो गया वो बांट दे कल का क्या भरोसा है हम हो न हो और फिर जिसने आज दिया है अगर कल होगा तो वो कल भी देगा ये संतोष जिंदगी भर तो पत्नी मानती रही फिर स्त्री आखिर स्त्री मोहम्मद बीमार हुए आखिरी घडियां करीब आ गई उस रात पत्नी ने उनकी बात नहीं सुनी उसे डर लगा रात आधी रात दवा की जरूरत पड़ जाए वैध की जरूरत पड़ जाए तो फीस कहा से चुकाऊंगी तो कुछ बचा लेना जरूर ज्यादा नहीं बचाया पांच रुपए पांच दिनार छिपा के रख दिए मोहम्मद आधी रात करबत बदलने लगे पत्नी ने कहा कुछ बेचैनी है कोई तकलीफ है दवा इंतजाम करे वैद्य को बुलाए उन्होंने कहा ना दवा की जरूरत है न वैद्य की मुझे ऐसा लगता है कि तूने घर में कुछ बचा रखा है उससे मेरे प्राण अटके मैं क्या जवाब दूंगा परमात्मा को क्या आखिरी दिन भरोसा नहीं किया पत्नी तो बहुत घबरा गई जल्दी से उसने पांच दिन आर ला के कहे कि मैंने जरूर बचा लिया मुझे क्षमा करे इस ख्याल से कि कब जरूरत पड़ जाए वक्त बेवक्त बीमारी बुढ़ापा मोहम्मद ने कहा जल्दी बांट दे उसने कहा मैं बांटूं भी तो किसको आधी रात कौन होगा मोहम्मद ने कहा जिसने मुझे याद दिलाई कि पांच रुपए घर में अटके उसने किसी को जरूर भेजा होगा तू दरवाजा तो खोल और दरवाजा खोला तो देखा एक भिखारी खड़ा आधी रात और उसने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ पांच रुपए की जरूरत है पांच रुपए उस भिखारी को दे दिए गए मोहम्मद ने चादर ओढ़ ली और कहते हैं चादर ओढ़ते ही उनके प्राण छूट गए संतोष के बड़े आयाम है समय की दृष्टि से वर्तमान में जीना संतोष है पकड़ की दृष्टि से जो मिल जाए उसे बिना पकड़े भोग लेना संतोष है बिना पकड़े बिना दावेदार हुए बिना मालके जताए परिग्रह की दृष्टि से अपरिग्रह संतोष है श्रद्धा की दृष्टि से यह भरोसा कि जिसने आज दिया है कल भी देगा संतोष है संतोष के गुण बहुत है एक संतोष तुम्हारे जीवन को न मालूम कितनी दिशाओं से रूपांतरित कर देगा इसलिए रज्जब कहते दोस्ती कर लो संतोष से दोस्ती कर लो मिला सुताग माहरजा गया अधिक नहीं आवे कहते हैं तुम कितना ही पकड़ने की कोशिश करो अधिक नहीं अधिक नहीं हो पाएगा गह अधिक नहीं आवे तुम कितना ही गहो अधिक नहीं हो पाएगा क्योंकि असंतोष से अगर दोस्ती रही तो असंतोष इतना कुशल है कि हर चीज को कम बताने की उसकी आदत है। लाखों के तो वो कहेगा लाख में क्या होता है दस लाख चाहिए दस लाख होंगे तो वो कहेगा दस लाख में क्या होता है करोड़ चाहिए असंतोष की सारी प्रक्रिया ये है कि जो है उससे बड़े की कल्पना देता है और बड़े की कल्पना में जो है वो छोटा हो जाता है छोटा हो जाता है पीड़ा शुरू हो जाती हो जाती कांटा चुभने लगता है दौड़ शुरू हो जाती और ये दौड़ कभी अंत नहीं हो सकती जब तक असंतोष से दोस्ती ही न छूट जाए असंतोष से दोस्ती छूटते ही जो भी है वो जरूरत से ज्यादा है मैंने सुना एक फकीर के पास छोटा सा झोपड़ा था बस पति और पत्नी दोनों सो लेते इतनी उसमें जगह थी एक रात जोर से वर्षा होती थी अमावस की रात और एक आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी पति ने कहा द्वार खोल दे पत्नी ने कहा कि ठीक नहीं द्वार खोलना वर्षा जोर की है कोई शरण चाहता होगा जगह कहाँ है पति ने कहा कोई फिक्र नहीं दो के सोने योग जगह है तीन के बैठने होगी। दरवाजा खोल दरवाजा खोला एक मेहमान भीतर आया उसने कहा क्या मैं रात भर विश्राम कर सकता हूँ पति ने कहा मजे से तीनों बैठ गए गप सप शुरू होने लगी फिर किसी ने थोड़ी देर बाद दस्तक दी पति ने पत्नी से कहा खोल उसने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगी जगह कहाँ है पति ने कहा कि तीन जरा दूर दूर, दूर बैठे चार जरा पास पास बैठेंगे जगह की क्या कमी है हृदय चाहिए दरवाजा खोल वो आदमी भी भीतर ले लिया फिर थोड़ी देर में एक आदमी आ गया और उसने दस्तक भी रात है और रास्ता अंधेरा भरा है और लोग भटक गए हैं रास्ते पर और मार्ग नहीं खोज पा रहे हैं पति ने कहा दरवाजा खोल पत्नी ने कहा बहुत हुआ जा रहा है पति ने कहा जरा सुविधा से बैठे फिर थोड़ी असुविधा होगी जगह की कहा कमी है और प्रेम हो तो असुविधा क्या है दरवाजा खोल अब तक तो बात ठीक थी थोड़ी देर बाद आके एक गधे ने आके दरवाजे पर जोर से सिर मारा पति ने कहा दरवाजा खोल पत्नी ने कहा सीमा के बाहर बात हुई जा रही अब यहां जगह कहा और ये गधा खड़ा है बाहर इस गधे को भी भीतर लेना पति ने कहा अभी हम बैठे हैं इसके लिए काफी जगह है अब हम खड़े हो जाएंगे मगर जगह काफी अभी जगह कम नहीं तो गधे को भीतर ले अब तो वो जो लोग तीन पहले भीतर आ चुके थे उनने भी विरोध किया उन्होंने कहा कि बात ठीक नहीं पति ने कहा तुम अपनी सोचो तुम्हें पता है ये पत्नी पहले से विरोध कर रही है अब तुम भी विरोध कर रहे हो ये कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह की कमी हो यह गरीब का झोपड़ा है ये वचन बड़ा अद्भुत है ये कोई अमीर का महल नहीं है उस फकीर ने कहा जिसमें जगह की कमी हो यह गरीब का झोपड़ा है इसमें जगह की क्या कमी आने दो गदा भीतर आ गया वो सब खड़े हो गए अब खड़े होके गप सब चलने लगी और उस फकीर ने कहा देखते हो जगह बन जाती है हृदय चाहिए संतोष विराट है असंतोष बड़ा क्षुद्र है असंतुष्ट आदमी के पास महल भी हो तो छोटा है और आदमी के पास झोपड़ा भी हो तो बड़ा है संतुष्ट आदमी जीवन की कला जानता है मिल सुताग महिंगे सरज्या गया अधिक नहीं आवे तामे फेर सार सारूनाही राम रचा सोई पावे और ख्याल रखो ये संतोष की नई नई भाव भंगीमाए समझा रहे हैं वो कहते हैं तामे फेर सार कछुना जो तुम्हें मिला है उसमें फेरफार करने की बहुत चेष्टा मत करो क्योंकि उसमें कभी कोई फेरफार होता नहीं धोखे होते हैं फेरफार के लेकिन फेरफार नहीं होता गरीब अमीर हो सकता है लेकिन गरीबी नहीं मिटती फेरफार ऊपरी होते तुम बीमार आदमी को सुंदर वस्त्र पहना दो और मुकुट पहना दो और राज सिंहासन पर बिठा दो क्या फर्क पड़ता है उसकी बीमारी उसे भीतर खाए जा रही फटे पुराने कपड़ों में बीमार था अब सुंदर लबादों में बीमार है मगर फर्क क्या है तुम असंतुष्ट आदमी को धन दे दो वो गरीब था अब भी गरीब कुछ भेद नहीं पाता अज्ञानी के हाथ में शास्त्र दे दो वो कंठस्थ कर लेगा शास्त्र अज्ञानी था अज्ञानी ही रहेगा शास्त्र के कंठस्थ करने से कुछ भी नहीं होता हा और वहम पैदा हो जाएगा कि मैं ज्ञानी तामे फेर सार कछू नाही संतोष को जिसने जाना है वो कहता है कि जिंदगी में फर्क होते ही नहीं तुम लाख दौड़ धूप करो जिंदगी वैसी के वैसी बनी रहती यहां वहां थोड़े रंग इत्यादि बदल लो मगर तुम वैसे के वैसे बने रहते हो कुछ भेद नहीं आता तो फिर दौड़ धाप का सार क्या है फिर इतनी आपाधापी क्यों राम रचा पावे और जो परमात्मा देता है वही मिलता है तुम्हारे पाने से नहीं मिलता राम रचा पावे। संतोष का अर्थ है उसे देना होगा तो देगा उसे नहीं देना होगा तो नहीं देगा देगा तो धन्यवाद नहीं देगा तो धन्यवाद क्योंकि वह जानता है हमारी जरूरत क्या है कभी हमारी जरूरत होती है हमें मिले और कभी हमारी जरूरत होती है कि हमें नहीं मिले कभी हमारा विकास न मिलने से होता है और कभी हमारा विकास मिलने से होता है और वह जानता है यह श्रद्धा संतोष है यह सब तेरी दैन है दाता मैं इसमें क्या बोलू तूने जीवन ज्योत जगाई मैंने पग पग ठोकर खाई जिस रास्ते पर डाले तू मैं उस रास्ते पर होलू यह सब तेरी देन है दाता मैं इसमें क्या बोलूं? तूने तो मोती बरसाए मैंने काले कंकर पाए मैं झोली में कंकर लेकर मोती जान के रोलू यह सब तेरी देन है दाता मैं इसमें क्या बोलू तूने फूल सुहाने बांटे मेरे भाग में आए कांटे मैं झोली में कांटे लेकर फूल समझ के तोलूं ये सब तेरी देन है दाता मैं इसमें क्या बोलूं तूने भेजे अमृत प्याले पड़ गए मुझको जान के लाले मैं जिसको भी अमृत जानूं मैं बिसको भी अमृत जानूं तेरा वेद न खोलू यह सब तेरी देन है दाता मैं इसमें क्या बोलू भक्त कहता है संतोषी कहता है तूने तो सदा ही ठीक किया है, मेरे असंतोष के कारण ही मैं चूकता रहा हूं तू फूल भेजे मैंने कांटे चुन ली तूने ने अमृत का प्याला भेजा मैंने उसे विस्म बदल लिया तूने सारे जगत को अपूर्व रूप से सुंदर बनाया है मैंने इसे कुरूप कर डाला यह सब तेरी दैन है दाता मैं इसमें क्या बोलूं अब भूल समझ आने लगी कि अगर दुख पाए तो हमने अपने कारण पाए लोग कहते हैं परमात्मा ने इतना दुख क्यों बनाया है तुम्हें ना परमात्मा का पता है न तुम्हें दुख के रसायन का पता है कि कैसे दुख निर्मित होता है परमात्मा ने दुख बनाए नहीं सिर्फ तुम्हें स्वतंत्रता दी है और स्वतंत्रता से बड़ा सुख नहीं है जगत में मगर तुम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो तुम फूलों को कांटे बना लेते हो अमृत को बिश बना लेते हो मोतियों को कंकड़ बना लेते हो और फिर दोष देते हो परमात्मा पर जिस रास्ते पर डाले तू मैं उस रास्ते पर हो यही संतोष है। अपनी तरफ से अब मैं कुछ भी ना करूंगा तुझसे भिन्न कुछ भी ना करूंगा अगर तेरी मर्जी मुझे गरीब रखने की तो गरीब रहूंगा और तेरी मर्जी अगर मुझे अमीर रखने की तो अमीर रहूंगा ख्याल रखना पहली मर्जी तो तुमने बहुत बार सुनी है साधु सन्यासी से दूसरी मर्जी तुमने नहीं सुनी क्योंकि तुम्हारा साधु सन्यासी भी असली संतोषी नहीं एक है जो कहता है जब तक धनी न होऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं दूसरा कहता है धन कभी नहीं मैं तो निर्धन होकर रहूंगा एक धन का गौरव गाता है दूसरा दरिद्रता का गौरव गाता है इस देश में तो दरिद्रता का गौरव बहुत गाया गया है उसी गौरव के कारण तुम दरिद्र हो गए हो अभी भी तुम्हारे महात्मा दरिद्रता को दरिद्र नारायण का नाम दिए जाते ठीक है फिर तुमने दरिद्र होने का तय ही कर लिया है उसकी तरफ से तो मोती बरसते हैं मगर तुम कांटे बना लेते हो यहां कोई भी दरिद्र होने को पैदा नहीं हुआ है परमात्मा से आए हैं सब कैसे दरिद्र हो सकते हमने इस देश में परमात्मा को जो नाम दिया उस पर कभी ख्याल किया ईश्वर कहा है उसे ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वरी ऐश्वरीय ऐश्वरी है जिसकी सारी महिमा है जिसका सारा धन है हम उससे आए उसकी किरणें उसकी संति हम कैसे दरिद्र हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों ने जिद कर रखी एक अमीर होकर रहेंगे जो आदमी कहता है मैं अमीर होकर रहूंगा वो भी चूक रहा है क्योंकि अमीर हम हैं होने की जरूरत नहीं एक भूल कि मैं अमीर होकर रहूंगा अमीर थे ही होने की क्या जरूरत थी भूल में पड़ गए फिर अमीर होने की चेष्टा में बहुत दुख पाए तो जिद दूसरी पैदा हुई एक दिन की मैं आप गरीब होकर रहूंगा ये अक्सर हो जाता है आदमी विपरीत पे चला जाता है अमीरी में बहुत दुख पाए एक दिन आदमी कहता है कि बहुत हो गया अमीरी में दुख मिल रहे हैं अमीरी में दुख नहीं मिल रहा है मैं तुमसे कहता हूं असंतोष में दुख मिल रहे हैं अमीरी क्या दुख देगी जब गरीबी तक दुख नहीं दे सकती तो अमीरी कैसे दुख देगी असंतोष में दुख मिल रहा है मगर असली चीजें हम देखते ही नहीं हम कहते हैं अमीरी में दुख मिल रहा है अमीरी छोड़ के रहूंगा मैं गरीब होकर रहूंगा अब गरीब होने चले मगर यात्रा जारी पहले गरीब से अमीर होने का असंतोष था अब अमीर से गरीब होने का असंतोष है लेकिन असंतोष से तुम्हारा नाता नहीं टूटता मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसकी क्रांति समझो मैं तुमसे ये कह रहा हूं जो हो जहां हो जैसे हो उससे अन्यथा होने की बात ही छोड़ दो अगर उसके इरादे गरीब होने के हैं तो गरीब उसका इरादा अमीर रखने का तो अमीर और तुम तक चकित हो जाओगे जो तुम हो जहां हो जैसे हो वैसे ही राजी हो जाओ उस राजीपन में ही असली धन पैदा होता है राजीपन धन है उस संतोष में धन है फिर गरीब भी अमीर हो जाता है अमीर की तो बात ही क्या करनी है गरीब भी अमीर हो जाता है अमीरी एक ही बात का नाम है संतोष का लेकिन तुमने दोनों तरह के लोग देखे और उन तुम समझते हो कि दोनों बड़े विपरीत जरा भी विपरीत नहीं उनका तर्क एक उनकी तर्क सरणी एक उनके सोचने की प्रक्रिया एक असंतोष दोनों का स्वर है तामे फेर सार छुनाही राम रचा सोई पावे बाछे सरग सरग नहीं पहुंचे और पताल जाय वासना से न कोई स्वर्ग पहुंचता है और न कोई नर्क पहुंच सकता है बाछे सरग सरग नहीं पहुंची तुम्हारी चाह से ही तुम स्वर्ग नहीं जा सकते चाह से तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते चाह का मतलब है तुम परमात्मा से लड़ रहे हो चाह का मतलब है तुम्हारी निजी आकांक्षा है कुछ तुम इस विराट की आकांक्षा के साथ एक रस नहीं हो तुम कहते हो मैं अपनी खिचड़ी अलग पकाऊंगा ये जो खिचड़ी पक रही विराट की तुम इसमें भागीदारी नहीं होना चाहते तुम कहते मैं अपनी हंडी अलग चढ़ाऊंगा ढाई चावल की खिचड़ी तुम अलग पकाना चाहते हो बस वहीं तुम्हारी पीड़ा है वहीं तुम्हारी चूक है बाछे सरग सरग नहीं पहुंचे तुम्हारी चाहना से थोड़ी तुम स्वर्ग पहुंचोगे चाह को छोड़ो और तुम पाओगे तुम स्वर्ग में ही हो तुम स्वर्ग में ही थे ऐसे जानी मनोरथ मैट समझी सुखी रहो भाई ऐसे जानी मनोरथ मैटव इतनी बात जान लो कि तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं तुम्हारे चाहने से कुछ होगा नहीं तुम्हारे दौड़ने से कुछ होगा नहीं तुम ही झूठ हो इसलिए तुमसे जितनी चीजें पैदा होती सब झूठ होंगी राम सच तुम राम के साथ एकलीन हो जाओ वही संतोष है संतोष का मतलब तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी मेरी अब कोई अलग मर्जी नहीं और जिस दिन तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी उस दिन तुम कहां बचोगे तुम तो बचते ही मेरी मर्जी की आड़ में तुम कहते हो कि मैं तो ऐसा चाहता यहां रोज होता है सन्यासी आके मुझसे कहते हम सब आपके ऊपर समर्पण करते हैं आप जो कहेंगे वही हम करेंगे जो मैं कहता हूं करते नहीं यहां तक हो जाता है कि मैं उनसे वही कह रहा हूं कि ये करो और वो कहते हैं कि नहीं हम तो वही करेंगे जो आप कहते एक युवती ने सन्यास लिया कहा कि मैं तो वही करूंगी जो आप कहेंगे मैंने कहा ठीक अभी पहला काम है कि तू वापस घर जा मैं कहीं जा ही नहीं सकती उसने कहा मैं तो वही करूंगी जो आप कहेंगे मैंने कहा तू सुन रही तेरे मां बाप दुखी होंगे अभी तेरी उम्र भी ज्यादा नहीं मैं परेशान होंगे अभी तू जा धीरे धीरे जब राजी हो जाएंगे तो आ जाना उसने कहा कि आप मुझे हटा नहीं सकते यहाँ से मैंने तो सब समर्पण ही कर दिया और मैं नहीं हटा पाया उसको दो साल हो गए तीन साल हो गए वो नहीं हटती वो कहती है सब समर्पण ही कर दिया और आप जो कहेंगे वही करने वाली हूं मैं तो कुछ अब बची नहीं देखते तरकीब आदमी कैसे खेल लेता है एक युवक सन्यासी पत्र लिखा मुझे कि मेरा मन कुछ दिनों से कुछ समय के लिए वापस घर जाने का है अमेरिका जाने का है मगर जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा मैंने उससे कहा कोई जाने की अभी जरूरत नहीं दूसरे दिन उसका पत्र आया कि आपका उत्तर सुन के चित्त बहुत उदास हो गया है चित्त में जाने ही जाने की धुन लगी हालांकि जो कुछ आप कहेंगे वही मैं करूंगा तो मैंने उसे खबर भेजी कि ठीक है तू चला जा तब उसका पत्र आया कि मैं अति आनंदित हूं इस बात से मेरे हृदय को बड़ी शांति मिल रही कि जो आप कह रहे हैं वही मैं करने जा रहा हूं देखते हैं मजा लोग प्रतीक्षा करते हैं उस समय तक जब तक तुम्हारी मर्जी की बात न कही जाए तब तक वो कहते रहते हैं कि आप जो कहेंगे वही करेंगे करते नहीं जब वही बात कह दो जो वो करना ही चाहते थे पहले से तब वो कहते हैं देखो समर्पण मैं तो सब समर्पित ही कर दिया हूं आप तो नरक जाने को कहें तो वहां चला जाऊंगा अमेरिका का तो क्या है जाऊंगा जब आप कहते हैं तो जरूर जाऊंगा आदमी का मन बड़ा बेईमान है मुल्ला नसरुद्दीन मस्जिद जाता है मस्जिद के मौलवी को उसने कहा कि सुबह आने का बड़ी मुश्किल होती कई नहीं कर पाता तय करने में समय निकल जाता है कि जाऊं कि न जाऊं जाऊं कि न जाऊं मन में बड़ी दुविधा रहती है वो आप तो जानते ही। मन दुविधाग्रस्त है मेरा मौलवी ने कहा तू एक काम कर परमात्मा पर छोड़ देने कहा ये कैसे तय होगा और पक्का कैसे पता चलेगा कि परमात्मा की मर्जी क्या है मुला थोड़ा डरा भी क्योंकि परमात्मा की मर्जी तो निश्चित ही ये होगी कि मस्जिद जाओ मगर उसने कहा पक्का कैसे चलेगा कि परमात्मा की मर्जी क्या है तो मौलवी ने कहा तू तो ऐसा काम कर एक रुपया रख रख ले और कहा कि अगर चित्त गिरे तो परमात्मा चाहता है मस्जिद जाओ अगर पुत्र गिरे तो परमात्मा चाहता है कि मस्जिद मत जाओ दूस दिन मुला नहीं आया रास्ते में बाजार में मौलवी को मिला मौलवी ने पूछा आए नहीं भाई उसने कहा कि आपने कहा था वही किया मौलवी ने कहा तो क्या हुआ पुट गिरा रुपया उसने कहा कि पहली बार में तो नहीं गिरा सत्रह बार फेंकना पड़ा तब पुट गिरा मगर गिरा जब पुट गिरा तब फिर मैं निश्चिंत हो गया मैंने कहा कि अब जब परमात्मा की मर्जी ही आदमी बहुत बेईमान है अपनी मर्जी को परमात्मा पे भी थोपने की चेष्टा करता है वही सोच के सारे कष्टों का जन्म स्रोत है ऐसी जान मनोरथ मैचु इस दुखों के जाल को देखकर अब अपने मनोरथ मिटा दो ये जो मन के रथों में बैठकर तुम यात्राएं कर रहे हो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ऐसा बन जाए वैसा बन जाए ये जो मन के रथ है इनको मिटा दो अब मन के रस से उतराओ ऐसे जान मनोरथ मैं क्यों समझू सुखी रहू भाई और फिर फिर सुखी सुख है फिर दुख तो जाना ही नहीं गया है कभी जिसने भी परमात्मा के चरणों में समर्पण किया उसने दुख नहीं जाना है उस समर्पण में ही सारे दुख मिट जाते हैं उस समझ में ही सुख का सागर उमड़ आता है परमात्मा से हमारी दूरी ही इतनी है मेरी मर्जी, बस उतनी दूरी फिर कहा आरजू का लुत्फ रहा आरजू हो गई अगर पूरी और जन्नत है क्या जहन्नम क्या तेरी कुर्बत है एक तेरी दूरी बस एक ही सारा उपद्रव है तेरी कुर्बत है एक तेरी दूरी तुझसे फासला बस जीवन का सारा कष्टों का साध तेरी समीपता जीवन का सुखों का सार है स्वर्ग है तेरी कुर्बत तेरे पास होना और नरक है तो उससे दूर होना दूरी और पास होने के बीच में दीवार क्या है मेरी मर्जी या तेरी मर्जी जिस दिन तुम पूरे हृदय से कह सकोगे तेरी मर्जी पूरी हो उस दिन के बाद सिर्फ दुख नहीं रेमन मानी सीख सतगुरु की हृदय धरी विश्वासा जन रज्जब यू जानी भजन करु गोविंद है घर बासा रेमन मानी सीख सतगुरु की इतनी ही तो सीख है सतगुरुओं की इतनी छोटी सी ही तो बात है कुंजियां तो छोटी ही होती है महल कितने ही बड़े हों जिनके द्वार खुल जाते कुंजियां तो छोटी ही होती इतनी ही सीख है सतगुरुओं की क्या है संतोष से दोस्ती बना लो हृदय धरी विश्वास कौन कर सकेगा संतोष से दोस्ती जिससे जीवन में श्रद्धा है समझना है इसे तुम मां के पेट में थे नौ महीने तक कोई दुकान तो चलाते नहीं थे फिर भी जिए हाथ पैर भी ना थे कि भोजन कर लो फिर भी जिए श्वास लेने का भी उपाय ना था फिर भी जिए नौ महीने मां के पेट में तुम थे कैसे जिए तुम्हारी मर्जी क्या थी किसकी मर्जी से जिए सिर्फ मां के गर्भ से जन्म हुआ जन्मते ही जन्म के पहले ही मां के स्तनों में दूध भराया किसकी मर्जी से अभी दूध को पीने वाला आने ही वाला है कि दूध तैयार है किसकी की मर्जी से गर्व से बाहर होते ही तुमने कभी इसके पहले सांस नहीं ली थी मां के पेट में तो मां की सांस से ही काम चलता था लेकिन जैसे ही तुम्हें मां से बाहर होने का अवसर आया तथिक्षण तुमने सांस ली किसने सिखाया पहले कभी सांस ली नहीं थी किसी पाठशाला में गए नहीं थे किसने सिखाया कैसे सांस लो किसकी मर्जी से फिर कौन पचाता है तुम्हारे दूध को जो तुम पीते हो और तुम्हारे भोजन को कौन उसे हड्डी मांस मज्जा में बदलता है किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी कौन जब तुम थक जाते हो तुम्हें सुला देता है और कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती तुम्हें उठा देता है कौन चलाता है इन चांद सूर्यों को कौन इन वृक्षों को हरा रखता है कौन खिलाता है फूल अनंत अनंत तरहों के और गंधों के इतने विराट का आयोजन जिस स्रोत से चल रहा है एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी उसके सहारे न चल सकेगी थोड़ा सोचो थोड़ा ध्यान करो अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो कहीं तो कोई व्यवधान नहीं सब सुंदर चल रहा है सुंदरतम चल रहा है सब बेझिझक चल रहा है तुम छोटे से अंशो इस जगत के तुम्हें ये भ्रांति कब से आ गई कि मुझे स्वयं को अलग से चलाना पड़ेगा मुझे अपने जुम्मा अपने ऊपर लेना पड़ेगा इसी भ्रांति में तुमने अपने जीवन के सारे कष्ट असफलताएं और विषाद पैदा कर लिए हृदय धरी विश्वासा ध्यान रखना रज्जब या मैं तुमसे किसी सिद्धांत में विश्वास करने को नहीं कहते ये नहीं कहते गीता में विश्वास करो उससे तुम धार्मिक नहीं बनोगे हिंदू बन जाओगे हिंदू का धार्मिक होने से क्या लेना देना ये नहीं कहता कुरान में विश्वास करो उससे तुम मुसलमान बन जाओगे और पृथ्वी पर मुसलमान के कारण काफी उपद्रव हो चुके मैं तुमसे कहता हूं जीवन में भरोसा करो किताबों में नहीं मंदिरों मस्जिदों में नहीं इस विराट अस्तित्व में भरोसा करो और इसी भरोसे में संतोष का जन्म हो जाएगा ये भरोसा बरोस, भरोसा और ये संतोष एक ही सिक्के के दो पहलू तुम्हारा असंतोष इतना ही तो कह रहा है ना कि मुझे अपना इंजाम खुद करना है अगर मैं न करूंगा तो कौन करेगा रेमन मानी सीख सतगुरु की हृदय धरी विश्वासा जन रज्जब यू जानी भजन करु गोविंद है घर बसा घर के भीतर गोविंद बसा है तू किस फिक्र में पड़ा है कर भजन नाच आनंद मगन हो संतो मगन भया मन मेरा नाचो गाओ गुनगुनाओ गोविंद ने तुम्हारे भीतर वास किया है गोविंद तुम्हारे भीतर बैठा है हुआ करें तेरे कान आसनाए सोरे जर्स सफर का दिल में इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं हमारे बुद्ध कदे दिल में ढूंढ तो जाहिद यहीं कहीं तेरा काबा नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ करें तेरे कान आसनाए सोरे जर्स ए पुजारी मंदिर की घंटियों की आवाज सुन सुन के तेरे कान फूट भी जाएं तो कुछ ना होगा हुआ करें तेरे कान आसनाए सोरे जर्स सफर का दिल में इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं सुनता रहे मंदिर की घंटियों को करता रहे पूजा और पाठ लेकिन अगर परमात्मा में डूबने की आकांक्षा नहीं अगर असंतोष छोड़ने की संतोष जगाने की कोई आकांक्षा नहीं सफर का दिल में इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं ये सब मंदिर मस्जिद तेरी बनावटे तेरे झूठ आदमी की ईजादे हमारे बुद्ध कदे दिल में ढूंढ तो जाहिद और तू चला है बड़ा विराग साधने बड़ा वैराग्य साधने बड़ी तपस्या करने ए जाहिद हमारे बुद्ध कहे कदे दिल में हमारे हृदय के मंदिर में भी तो जरा झांक, यहीं कहीं तेरा काबा नहीं तो कुछ भी नहीं अगर यहीं तेरा काबा ना मिल जाए तो कहीं भी नहीं मिलेगा दय धरी विश्वासा गोविंद है घर बासा भीतर गोविंद का वास है चाव रास कहा के असंतोष में पड़ गए हो किसे पाने चले हो मालिकों का मालिक भीतर है सम्राटों का सम्राट भीतर है हरिनाम मैं नहीं लेना, मगर कहासत गोविंद को भीतर खोजने की हरिनाम मैं नहीं लेना पांच सखी पांचो दिन खेले मन माया रस बिना आदमी तो इन पांच इंद्रियों के जाल में पड़ा है सोचता भोजन वो जीभ का रस सोचता संगीत की वो कान का रस सोचता स्पर्श की वो देह का रस फुर्सत कहां है भीतर झांके अंतर के काबा को खोजे फुर्सत कहां है कि गोविंद की तलाश करे बाहरी बाहर सब उलझा रह जाता है सारा जीवन उसी में बीत जाता है भोजन की तलाश करो भोग की तलाश करो सौंदर्य की तलाश करो संगीत की तलाश करो सुगंध की तलाश करो इंद्रियां ही भरमाए रखती इंद्रियों के चक्कर में आदमी बाहर ही बाहर चलता रहता भीतर जाने का अवकाश नहीं मिलता और हम चूक जाते उससे जो हमारा है और हम भटकते रहते भिखारियों की तरह हरिनाम मैं नहीं लेना पांच सखी पांचों दिस खेले और ये जो पांच इंद्रियां हैं अलग अलग पांच दिशाओं में इनकी यात्रा है इसलिए तुम भी टूट गए खंड खंड में एक हिस्सा इधर जा रहा है एक हिस्सा उधर जा रहा एक हिस्से को दूसरे की फिक्र नहीं जीप के स्वाद में इतना खा जाते हो कि शरीर को कष्ट हो रहा है इसकी फिक्र नहीं शरीर के विश्राम में इतने सो जाते हो कि चित्त मलिन हो जाता उदास हो जाता इसकी फिक्र नहीं एक एक इंद्री अपनी अपनी तरफ खींच रही तुम पांच इंद्रियों के जाल में हो मुला नसरुद्दीन एक घर में चोरी करने गया चोरी तो नहीं कर पाया क्योंकि घर के लोग जा गए थे उस घर के मालिक की दो पत्नियां थी एक ऊपर रहती एक नीचे और दोनों उसको खींच रही थी ऊपर वाली पत्नी ऊपर की तरफ खींच रही थी नीचे रहने वाली पत्नी नीचे की तरफ खींच रही थी सो तुम समझ सकते हो जो उसकी फजियत हो रही थी घर में ऐसा उपद्रव मचा था कि मुल्ला छिपा हुआ एक कोने में घबराया हुआ कि कभी ये लोग शांत हो जाए मैं भागू मगर भाग ना पाया वो अशांति रात भर चली ये अशांतियां कोई ऐसी थोड़ी खत्म हो जाए आसानी से वो पद रात भर चला सुबह मुल्ला घर में ही पकड़ा गया निकलने का मौका न मिला अदालत में मुकदमा चला मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम भाग क्यों नहीं सके उसने कहा भागने का उपाय नहीं था घर में ऐसा उपद्रव मचा था कि एक तो मैं उत्सुक भी हो गया उपद्रव देखने में और दूसरा उपद्रव ऐसा था और इन दोनों स्त्रियों ने ऐसी मरम्मत की अपने पति की कि मैं डरा भी कि अगर मैं पकड़ गया तो मेरी क्या गति होगी जब पति की यह गति हो रही तो मजिस्ट्रेट ने पूछा आप तुम्हें क्या कहना है उसने कहा जो मुझे सिर्फ एक ही बात कहना कि और सब दंड देना मगर दो स्त्रियों से विवाह करने का दंड मत देना सब तरह की सजा भोगने को तैयार मगर जो देखा है उस रात बस दो स्त्रियों से मेरी शादी मत करवा देना इतना भर मुझे कहना है और मुझे कुछ कहना नहीं लेकिन दो स्त्रियों का क्या सवाल है यहां पांच स्त्रियां एक एक के पीछे पांचों इंद्रिया खींच रही तुम्हारी हो ही जा रही तुम टूट गए खंड खंड में पांच सखी पांचों दिस खेले मन माया रस बीना और मन है कि सपनों में डूबा हुआ है इसलिए जो भीतर मौजूद है उसका पता नहीं चलता गोविंद है घर बासा मगर पता कैसे चले और प्रतिपल पुकार रहा है गोविंद भीतर से मगर पता कैसे चले नसीमे शहर ने मुझे गुदगुदाया हंसाया हंसाकर यह मुझे बताया कि वे आ गए चहकते हुए पंछियों ने जगाया जगाया जगाकर यह मुझको बताया कि वे आ गए महकने लगा फिर गुलाबी सवेरा मिला मुझसे बिछड़ा हुआ प्यार मेरा मोहब्बत भरा गीत भवरों ने गाया लुभाया लुभाकर यह मुझको बताया कि वे आ गए दुल्हन मेरे ख्वाबों की सजने लगी है कजाओं में पायल सी बजने लगी है तराना कोई बादलों ने सुनाया सुनाया सुनाकर यह मुझको बताया कि वे आ गए मचलने लगी मेरे दिल की उमंगें जवा हो गई फिर पुरानी तरंगे किसी ने मेरे दिल को झूला जुला झुलाया झुलाया झुलाकर यह मुझको बताया कि वे आ गए हवा मुस्कुराई फजा गुनगुनाई किसी के लिए सेज मैंने बिछाई बाहरों ने फिर मेरा घूंघट उठाया उठाया उठाकर यह मुझको बताया कि वे आ गए परमात्मा प्रतिक्षण आ रहा है हवाएं भी उसकी खबर लाती बादलों की गड़गड़ाहट भी उसकी खबर लाती तो चांद भी उसकी खबर लाता सूरज भी उसकी खबर लाता फूल खिलते हैं और उसकी खबर लाते हर घड़ी उसकी खबर आ रही कि वे आ गए लेकिन तुम्हें फुर्सत कहा तुम उलझे हो अपनी इंद्रियों के चक्कर में तुम खींचे जा रहे हो तुम बड़ी झंझट में पड़े हो तुम्हारा जीवन एक उपद्रव है मन माया रस भी ना माया रस का अर्थ होता है सपनों का रस नहीं है उसमें उलझे हो और जो नहीं है उसमें उलझे होने के कारण उससे वंचित हो जो है कौन कुमति लागी मन मेरे प्रेम अकारज कीना किस को बुद्धि में पड़ गए हो किस बेहोशी में जी रहे हो कैसी नींद है ये कि व्यर्थ से प्रेम कर लिया है प्रेम अकारज कीना जिस से कुछ हल नहीं होगा उससे प्रेम कर लिया है और जिस सब हल हल हो जाए उससे प्रेम नहीं किया असंतोष से प्रेम कर लिया और संतोष से प्रेम नहीं किया मनरे करु संतोष ने देखा उरज ही सुरज ही नहीं जानियो विषम विशेस बिना उलझना तो तुमने खूब कर लिया है अब समझ में नहीं आ रहा कि सुलझे कैसे पुत्र दे रहे रज्जब उलझने का सूत्र है असंतोष बहुत समस्याएं नहीं है तुम्हारे जीवन में बहुत लक्षण है समस्या तो एक ही है असंतोष देखा उरज सुरज नहीं जानियो। उलझना तो तुमने जान लिया खूब उलझ गए हो और अब कहते हो सुलझू कैसे लेकिन अगर तुम ठीक से समझो अपनी उलझन को तो तुम पाओगे सबके पीछे असंतोष है और सूत्र मिल जाए असंतोष का तो सुलझने का सूत्र भी हाथ में आ गया बस असंतोष से आ को अलग कर देना है आ यानी अभाव असंतोष अभाव में लगाए रखता है आ के अलग होते ही भाव हो जाता है जो है उसका अनुभव शुरू हो जाता है विषम विशेरस पीना कहिए कथा कौन विध अपनी बहु बहरंग मन खीना और तुम्हारी कथा ही क्या है इतनी ही कथा है कि कितने चोटे खाएं कितने घाव खाए कितनी पीड़ाएं झेली इतनी ही कथा है कि कितनी कितनी कांटियों की झाड़ियों में उलझे तुम्हारी कथा क्या है व्यथा ही तुम्हारी कथा है कहिए कथा कौन विध अपनी बहु बैरन मनखीना बहुत शत्रुओं के जाल में पड़ गए आत्मराम राम सने ही अपने और गोविंद भीतर बैठा है असली प्यारा असली मित्र भीतर बैठा है आत्मराम राम सने ही अपने सो सपने नहीं चीना। जागने की तो बात और सपने में भी ख्याल नहीं आता परमात्मा का सपने तक में उसकी छलक नहीं पड़ती और मौजूद है परमात्मा हर घड़ी जागे हो तब भी मौजूद है सोए हो तब भी मौजूद हो सपने में भी मौजूद है मैत्रे जी ने एक प्रश्न पूछा है क्या आप कहते हैं सपना झूठा है सपना अगर झूठा है तो फिर सच क्या है सपने को देखने वाला सच आंख खोला सपना भी झूठा है आंख बंद किया सपना भी झूठा है मगर दोनों के बीच एक सूत्र जो जोड़ जो रहा है देखने वाला दृष्टा दृष्टा सच है दृष्टि बदलो दृश्य द्रस्ट से दृष्टा पर लौट आओ बाहर ना जाओ भीतर आ जाओ हृदय धरी विश्वासा गोविंद है घर बासा जब तुम गहरे से गहरे सपने में भी खोए हो तब भी तुम्हारे भीतर जो देख रहा है सपने को वह स्वयं गोविंद है वह स्वयं परमात्मा दृष्टा परमात्मा का स्वभाव है दृश्य में उलझ जाना हमारी उल हमारी उलझन हमारी ईजाद दृष्टा पर जाग जाना उलझन का अंत आत्मराम राम सने अपने सो सपने नहीं चीना आन अनेक आनी और अंतर पग पग भया भयाधीना कितनी वासनाओं में उलझ गए अनेक विषयों को मन में स्थान दे दिया है आन अनेक आनी और अंतर कितने लोग बसा लिए भीतर कितनी वासनाएं कितनी आकांक्षाएं इस भीड़ में भीतर का गोविंद खो गया है उसकी आवाज बड़ी धीमी और तुम्हारी वासनाओं का शोरगुल बहुत बड़ा है पग पग भया अधीना और इन्हीं के कारण तुम पग पग भिकमे हो जब तक वासना है तब तक भिकमंगापन है जब तक असंतोष है तब तक भिकमंगापन है फरीद अकबर के पास गया था क्योंकि फरीद के गांव के लोगों ने कहा अकबर से कहो एक स्कूल बनवा दे और तुम्हें तो इतना मानता है तो जरूर तुम्हारी बात मान लेगा फरीद गया कभी राजमहल गया नहीं था जब कभी आना था तो अकबर खुद आता था उससे मिलने गया पता चला अकबर अभी प्रार्थना करता मस्जिद में तो वो मस्जिद में जाके खड़ा हो गया देखने की क्या प्रार्थना करता है अकबर प्रार्थना सुनी तो चकित हुआ प्रार्थना कर रहा था अकबर हाथ उठा के हे मालिक या मालिक मुझे और धंधे, और दौलत दे। मेरे साम्राज्य को बड़ा खरीद तो लौट पड़ा अकबर ने प्रार्थना पूरी की आंख खोलकर देखा फरीद को लौटते सीढ़ियां उतरते देखा तो दौड़ा कहा कैसे आए और कैसे चले फरीद ने कहा आए थे सम्राट के पास भिखारी को देख के चले नहीं नहीं अब तुमसे कुछ भी ना कहूंगा तुम्हारे पास वैसी कम है मदरसा तुम्हें मेरे गांव में बनवाओगे और कमी हो जाएगी नहीं नहीं बात ही खत्म हो गई ने का कौन सी पहली बूझ रहे हैं, मेरी को समझ में नहीं आता कौन सा मदरसा कौन सा सम्राट कौन सा भिकारी क्या कह रहे हैं आप फरीद ने कहा आया था गांव के लोगों की बात मानकर स्कूल खुलवा दें मगर यहां मैंने देखा कि तुम अभी भी मांग रहे हो परमात्मा हे मालिक और धंधे और दौलत दे मेरे राज्य को बढ़ाकर तो फिर तुमसे क्या मांगना फिर मैंने सोचा कि जिससे तुम मांग रहे हो उसी से हम भी मांग लेंगे अगर मांग नहीं होगा तो फिर बीच में और एक दलाल क्यों लेना और तुम तो वैसी दरिद्र हो मेरे पास कुछ होता तो तुम्हें दे के जाता मगर मैं गरीब आदमी मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मुझे ऐसी दया आने लगी कि कुछ होता तो सब दे देता ये बेचारा मांग रहा है तुम ख्याल रखना तुम्हारे सम्राट भी जब तक वासना है तब तक कोई सम्राट हो ही नहीं सकता पग पग भया अधीना जन रज क्यों मिले जगत गुरु जगत माही जी दीना दो चीजें जगत जो तुम्हारे बाहर फैला है और जगत गुरु जो तुम्हारे भीतर बैठा है जगत में ही उलझे रहे तो जगत गुरु से चूक जाओगे और असंतोष जगत में उलझाए रखता है संतोष जगत से सुलझा देता है और जैसे ही चित्त सुलझता है जगत तक जाओगे कहां फिर जब जाने का कोई इच्छा ना रही वासना ना रही कोई असंतोष ना रहा कोई अतृप्ति ना रही तो कहां जाओगे फिर हो तो कहीं तब तुम अपने भीतर होोगे तभी तुम गोविंद के रस में डूब जाओगे जगत गुरु भीतर बैठा है जगत को बनाने वाला भीतर बैठा है बस इतना ही करना है एक छोटा सा सूत्र असंतोष को संतोष में बदल देना है रे करु संतोष तपती मिटे जुग जुग की दुख पावे नहीं नहीं मिला माहिंजे गया अधिक नहीं आवे फेर सार सारुना राम रचा सुई पावे बाछे सरग सरग नहीं पहुँचे और पताल न जाई ऐसे जानी मनोरथ में टहू सुखी रहू भाई रेमन मानी सीख सतगुरु की हृदय धरी विश्वासा जन रज्जब यू जान भजन कर गोविंद है घर बासा आज जितना